शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा रजोगुण की आवश्यकता तुम्हारे देश के लोगों का खून मानो हृदय में जम गया है नसों में मानो रक्त का संचार ही रुक गया है सर्वांग मानो पक्षाघात के कारण शिथिल हो गया है इसीलिए मैं रजोगुण बढ़ाकर कर्म तत्परता के द्वारा इस देश के लोगों को पहले अहलौकिक जीवन संग्राम के लिए सक्षम बनाना चाहता हूँ देह में शक्ति नहीं हृदय में उत्साह नहीं मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं क्या होगा इन जड़ पिंडों से मैं हिला डुला कर इनमें स्पंदन लाना चाहता हूँ इसलिए मैंने आजन्म संकल्प किया है कि वेदांत के अमोघ मंत्र के बल से इन्हें जगाऊंगा उत्तिष्ठत जाग्रत। इस अभयवाणी को सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है तुम लोग इस कार्य में मेरे सहायक बनो गाँव गाँव में देश देश में जाकर चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को यह अभयवाणी सुनाओ सभी को पकड़ पकड़ कर कह दो तुम लोग अमित बलवान हो अमृत के अधिकारी हो इसी प्रकार पहले रजह शक्ति की उद्दीपना करके सबको जीवन संग्राम के लिए सक्षम बनाओ उसके बाद अगले जन्म में उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की बात सुनाना पहले भीतर की शक्ति को जगाओ देश के लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करो पहले वे अच्छे भोजन वस्त्र तथा उत्तम भोग आदि करना सीखें इसके बाद उन्हें सब प्रकार के भोग संबंधों भोग बंधनों से मुक्त होने का उपाय बता देना सहानुभूति सर्वदा जीवन संग्राम में व्यस्त रहने के कारण निम्न श्रेणी के लोगों में अब तक ज्ञान का विकास नहीं हुआ ये लोग अब तक मानव बुद्धि परिचालित यंत्र की भांति एक ही भाव से काम करते चले आए हैं और बुद्धिमान चतुर लोग इनके श्रम तथा कार्य का सार निचोड़ते रहे हैं सभी देशों में ऐसा ही हुआ है परंतु अब वे दिन नहीं रहे निम्न श्रेणी के लोग धीरे धीरे यह समझ रहे हैं कि और सम्मिलित रूप से इसके विरुद्ध खड़े होकर अपने समुचित अधिकार प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं यूरोप और अमेरिका में निम्न जाति के लोगों ने जागृत होकर इस दिशा में प्रयत्न भी प्रारंभ कर दिया है और अब भारत में भी इसके लक्षण दिख रहे हैं आजकल निम्न श्रेणी के लोगों द्वारा जो इतनी हड़तालें हो रही हैं वे उनकी इसी जागृति का लक्षण है अब हजार चेष्टा करने पर भी उच्च जातियों के लोग निम्न श्रेणी के लोगों को दबा नहीं रख सकेंगे अब निम्न श्रेणी वालों को न्याय संगत अधिकार की प्राप्ति में सहायता करने में ही उच्च श्रेणी वालों का भला है इसीलिए मैं तुम लोगों को ऐसे कार्य में लग जाने को कहता हूँ जिससे आम जनता में विद्या का विकास हो जाकर इन्हें समझा कर कहो तुम हमारे भाई हो हमारे शरीर के अंग हो हम तुमसे प्रेम करते हैं घृणा नहीं तुम लोगों की यह सहानुभूति पाने पर ये लोग सौ गुण उत्साह के साथ काम करने लगेंगे आधुनिक विज्ञान की सहायता से उनमें ज्ञान का विकास कर दो इतिहास भूगोल विज्ञान साहित्य और साथ ही धर्म के गंभीर तत्व इन्हें सिखा दो इससे शिक्षकों की निर्धनता भी मिट जाएगी और इस प्रकार के आदान प्रदान से दोनों आपस में मित्र जैसे बन जाएंगे ज्ञान पाकर भी कुम्हार कुम्हार ही रहेगा मछुआ मछुआ ही बना रहेगा किसान खेती ही करेगा कोई अपना जातीय धंधा क्यों छोड़ेगा सहजम कर्म कौनते सदोषम अपनी न त्य हे अर्जुन अपने सहज कर्म के दोषपूर्ण पूर्ण होने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए उस प्रकार की शिक्षा पाने पर वे लोग अपने अपने व्यवसाय क्यों छोड़ेंगे विद्या के बल से अपने सहज कर्म को वे और भी अच्छी तरह से करने की चेष्टा करेंगे समय पर उनमें से 10 पांच प्रतिभाशाली व्यक्ति अवश्य निकलेंगे उन्हें तुम अपनी उच्च श्रेणी में सम्मिलित कर लोगे तेजस्वी विश्वामित्र को ब्राह्मणों ने ब्राह्मण मान लिया था तो इससे क्षत्रिय जाति ब्राह्मणों के प्रति कितनी कृतज्ञ हुई थी इसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य तो दूर रहा पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं इसीलिए कहता हूँ इन निम्न जाति के लोगों को विद्यादान ज्ञान देकर इन्हें नींद से जगाने के लिए सश्रेष्ठ हो जाओ जब वे लोग जागेंगे और एक दिन वे अवश्य जागेंगे तब वे भी तुम लोगों के लिए उपकारों को नहीं भूलेंगे और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे लाखों गरीबों के हृदय रक्त द्वारा अर्जित धन से शिक्षित होकर भी जो लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते उन्हें मैं विश्वासघाती कहता हूँ जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती समझूँगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता जिन लोगों ने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और बड़े ठाठ बाट से अकड़ चलते हैं वे इन बीस करोड़ भूखे और असभ्य देशवासियों के लिए यदि कुछ नहीं करते तो घृणा के पात्र हैं बीस करोड़ नर नारी जो सदा गरीबी और अशिक्षा के दलदल में फंसे हैं उनके लिए किसका हृदय रोता है उसके उदार का क्या उपाय है कौन उनके दुख में दुखी है वे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ सकता उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त होती उन्हें कौन प्रकाश देगा द्वार द्वार पर जाकर उन्हें शिक्षा देने के लिए कौन घूमेगा ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं ये ही तुम्हारे इष्ट बने निरंतर इन्हीं के लिए सोचो इन्हीं के लिए काम करो इन्हीं के लिए निरंतर प्रार्थना करो प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएंगे मैं तो उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए पिघलता है अन्यथा वह दुरात्मा है आओ हम सभी अपनी इच्छा शक्ति को एक साथ जोड़कर उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थना में लगाएं। मैं तुम लोगों को एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं कि कोसने निंदा करने या गालियों की व्यवचार करने से कोई भला उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता वर्षों तक निरंतर ऐसी कितनी ही चेष्टाएं की गई है पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ केवल आपसी सद्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है इस देश में न तो गुणों का सम्मान है न आर्थिक बल और सर्वाधिक खेद की बात तो यह है कि व्यवहारिकता हम में लेश मात्र भी नहीं है इस देश में उद्देश्य तो अनेक हैं किंतु साधन नहीं मस्तिष्क तो है, परंतु हाथ नहीं हम लोगों के पास वेदांत मत है मगर उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता नहीं है हमारे ग्रंथों में सार्वभौम साम्यवाद का सिद्धांत है लेकिन कार्यों में चरम भेद वृद्धि है महान स्वार्थ, निष्काम कर्म भारत में ही प्रचारित हुआ परंतु व्यवहार में हम अत्यंत निर्मम और अत्यंत हृदयहीन हुआ करते हैं और मांसपिंड की अपनी इस काया को छोड़ अन्य किसी विषय में हम सोचते ही नहीं फिर भी हमें वर्तमान अवस्था में ही आगे बढ़ते रहना है दूसरा कोई उपाय नहीं भले बुरे के निर्णय की शक्ति सब में है पर वीर तो वही है जो भ्रम प्रमाद तथा दुखपूर्ण संसार तरंगों के आघात से अविचलित रहकर एक हाथ से आंसू पोषता है और दूसरे अकंपित हाथ से उद्धार का मार्ग दिखाता है एक ओर प्राचीन पंथी पिंड जैसा समाज है और दूसरी ओर चपल अधीर आग उगलने वाले सुधारक वृंद हैं इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग ही हितकर है मैंने जापान में सुना कि वहाँ की बालिकाओं का विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्रेम करें तो वे जीवित हो उठेंगी जापानी बालिकाएं अपने गुड़िया को कभी नहीं तोड़ती हे महाभाग मेरा भी विश्वास है कि हतश्री अभागे निर्बुद्धि पददलित चीर विभुक्षित झगड़ालू और ईर्षालु भारतवासियों को भी यदि कोई हृदय से प्यार करने लगे तो भारत पुनः जागृत हो जाएगा भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास तथा सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित करके मन वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण हेतु सचेष्ट होंगे जो निर्धनता व अज्ञान के आगाध सागर में निरंतर नीचे डूबते जा रहे हैं मैंने अपने जैसे क्षुद्र जीवन में अनुभव कर लिया है कि उत्तम लक्ष्य निष्कपटता और अनंत प्रेम से विश्व विजय की जा सकती है ऐसे गुणों से संपन्न एक ही व्यक्ति करोड़ों पाखंडी एवं निर्दयी मनुष्यों की दुर्बुद्धि को नष्ट कर सकता है